गीता तत्व चिंतन मृत्यु भय को जीतने का मंत्र द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह हुआ प्रथम प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न जो किया जाता है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु इतना कहकर ही तो पर्याप्त है फिर ध्रुवम जन्म मृतस्य च यह कहने की क्या आवश्यकता तो इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि, कि किसी की मृत्यु का शोक केवल यह कहने से नहीं चला जाता कि जो जन्म लेता है वह एक दिन मरेगा ही ऐसा तो सभी कहते हैं सभी जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है परंतु मृत्यु के शोक को केवल इतना सा ज्ञान नष्ट नहीं कर पाता जैसे कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाते समय अपनी कीमती वस्तुएं, धन संपत्ति आदि धरोहर के रूप में किसी के पास रख जाए और वर्ष दो वर्ष बाद आकर उन्हें वापस मांगे तो देते समय व्यक्ति को कुछ न कुछ चिश्त होती ही है वैसे ही भले ही हमें यह ज्ञान है कि हमारे प्रिय आत्मी स्वजन भगवान की अमानत हैं पर जब भगवान अपनी चीज वापस ले लेते हैं तो दुख तो होता ही है इस दुख को भी दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्यचा दुख मत करो अर्जुन जो मरेगा उसका जन्म सुनिश्चित है भले ही तुम न देख पाओ पर यह ध्रुव सत्य है मृत्यु से व्यक्ति एकदम शून्य नहीं हो जाता बल्कि वह नया जन्म ग्रहण करता है अभिमन्यु का दृष्टांत महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन अपने पुत्र के वध का समाचार सुन अत्यंत व्याकुल हो उठा किसी प्रकार उसका दुख जाता ही नहीं था नौबत यह आ गई कि अर्जुन को युद्ध से पुनः उपकाई आने लगी तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु का मरणोत्तर स्वरूप दिखाया वह चंद्रलोक में अत्यधिक ऐश्वर्य और गरिमा से युक्त हो दिव्य सिंहासन पर विराजमान था अर्जुन अपने पुत्र के उस रूप को देख चकित हो जाता है जो अभिमन्यु अपने पिता के बिना रहना पाता था आज वही लाड़ला दुलारा बेटा अपने पिता को पहचान भी नहीं पा रहा है वह अपने पिता के पास फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता वह पिता की ओर देखना नहीं चाहता पृथ्वी में उसे जो वैभव अपने पिता के यहाँ मिला था आज का उसका वैभव जाने कितना गुना अधिक है और तब अर्जुन के नेत्र खुलते हैं और उसका शोक दूर होता है आज महाभारत युद्ध का प्रारंभ है अर्जुन गुरुजनों और आत्मीय स्वजनों को देख विषादग्रस्त हैं भगवान कृष्ण उसे तरह तरह से समझाते का प्रयास कर रहे हैं उसे महाबाहु कहकर संबोधित करते हैं और उसकी वीरता उसके शौर्य को इस संबोधन के द्वारा जगा देना चाहते हैं पर अर्जुन का शोक सागर किसी भी तरह शांत नहीं होना चाहता ऐसा लगता है कि अर्जुन जन्म मरण पुनर्जन्म आदि को लेकर माथा पति नहीं करना चाहता यह देख श्री भगवान कहते हैं अव्यक्ताधीन अव्यक्ताधीन भूताणि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना देव तत्र का परिदेवना हे भरतवंशी अर्जुन विश्व के समस्त चर और अचर पदार्थ प्रारंभ में अभ्यक्त होते हैं केवल बीच में व्यक्त दिखते हैं और अंत में फिर से अभ्यक्त हो जाते हैं ऐसी स्थिति में भला दुख करने की कौन सी बात है